जय रम हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय श्री रमण हरि गोविंद जय ओ नमो भगवते पुराण भगवती पुराणपुर जयति पराशर पराशरसूनु सत्यवती हृदय नंदनो व्यासो यमलगल वाग्मय अमृतम जगत्प्य विश्वसर्ग विसर्गा नवलक्षण लक्षकृष्णाक्ष परम परमधाम जगद्धाम नमा तत्म गुरे प्रेरणया प्रवर्तिहां तो बराकूपोपि तस्य हरे पदकमल वंदे हम श्रीचतन्यदेव वंदेहम श्रीगुरोपकमल श्रीगुरू वैष्णवांश्रीूप साग्र जा सह परिजन साधूत पर्जन सहित श्रीकृष्णचैतन्यं श्रीराधकृष्णपादा सह गण ली विशाखान्वतांधस ज्ञानांजनशलाकया तस्मै तस्म श्रीगुर्व नम दिव्य बंदारण्यकद्रुमाघ श्रीमदत्गाररत्नहासनस्थ श्रीमद्राधा श्रीनगोविंद दौ श्रेष्ठाली स्यम स्मरा नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव चरोत्तम देवीं सरस्वती व्याजय वीरई वाछाकलुभ्य कृपा सिंधुभ्य पत्ता पावनेभ्यो नमो नमः हे श्री सनातन प्रभो करुणां करुणाबराशे हे ऊपुर्गत जनकदयावलोक हे भट्ठियुग्म सुमते रघुनाथ दासजीव मे कुत मंद मते दयांद्राक् तुलसी काननम यत्र काननम यो हृंदावन पर श्री चैतन चरतामृत ग्यारहवीं परिच्छेद की छब्बीसवीं पयाथ श्री हरदास ठाकुर उनके चरित्र का यहाँ आगे वर्णन कर रही श्री कविराज गोस्वामी एक दिन श्री गोविंद हरिदास के पास में प्रसाद लेकर के गए परंतु तो हरिदास ठाकुर उस समय कुछ बीमार थे परम आनंदित होकर के हरदास ठाकुर के पास में गए हैं ये हरदास ठाकुर सो रहे हैं और मंद मंद श्री हरि नाम संकीर्तन कर रहे हैं गोविंद कह रहे हैं चलो चलो उठो प्रसाद आ गया प्रसाद आ गए हैं प्रसाद सेवा करो श्री हरदास ठाकुर कह रहे हैं कि भाई कैसे करूं नाम संकीर्तन मेरा मेरी संख्या पूरी नहीं हुई है अभी नियम पूरा नहीं हुआ है परंतु तो आप प्रसाद लेकर के आए हैं प्रसाद की उपेक्षा कैसे करूं इसलिए ऐसा कहकर के, के थोड़ा सा रंच मात्र लेकर के कणका मात्र लेकर के मुंह में डाल दिया प्रसाद का आदर हो गया प्रसाद लौटा करके ले गए दूसरे दिन महाप्रभु को यह पता लगा कि आज प्रसाद नहीं खाया है प्रसाद पाया नहीं है प्रसाद सेवा नहीं की महाप्रभु स्वयं श्री हरदास ठाकुर को देखने के लिए आए हरदास से पूछ रहे हैं स्वस्थ तो हो ना हरदास परंतु ही नमस्कार कर रहे हैं और कह रहे हैं मारे मतलब शरीर तो स्वस्थ है बुद्धि स्वस्थ नहीं है ये क्या संदर्भ <laughs> है शरीर तो स्वस्थ है बुद्धि स्वस्थ नहीं है प्रभु बोले क्यों क्या बात हुई कोई क्या व्याधि है उसका कुछ निर्णय हुआ पता लगा कुछ डायग्नोसिस हुआ है कि नहीं क्या व्याधि है कह रहे हैं व्याधि व्याधि कुछ नहीं संख्याई पूरी नहीं होती है नाम संख्या पूरी नहीं होती है तो संख्या पूरी नहीं हो रही है क्या करूं भक्तों का नाम गाने सदा रुचि नाम गाने में सदा रुचि और नियम जो है उनमें परम परम आसक्ति शांति अभ्यर्थ काल विरक्त मान शून्यता आशा बंद समा नाम गाने सदा रुचि ये रति के सहेज स्वभाव होकर के विराजमान और नियम में वैष्णवजनों की बड़ी निष्ठा होती है नियम आग्रह नियम का आग्रह साधक को रखना चाहिए क्योंकि नियम के आग्रह से भजन बन जाता है तो हरदास का नियम का आग्रह बड़ा पक्का नियम पूरा करेंगे करेंगे इसलिए प्रसाद भी नहीं हो रहा है कही, प्रेम के आवेश में नियम पूरी संख्या पूरी नहीं हो पा रही है श्री प्रभु कह रहे हैं कि वृद्ध हैला संख्या अल्प कौर ये तत्वता आज्ञा नहीं है महाप्रभु की परंतु तो अपने आप की संख्या ये केवल लोक व्यवहार में महाप्रभु का कहना है कि वृद्ध हो गए हो अब संख्या कम कर दो कम करनी नहीं चाहिए संख्या को अपने आप कम हो जाएगी वृद्धावस्था में शरीर नहीं चल रहा है तो संख्या अपने आप ही हरिदास ठाकुर कोई संख्या कम थोड़ी कर रही है इनकी तो संख्या अपने आप कम हो रही है शरीर के साथ साथ शरीर की सीमाओं के साथ साथ कहीं संख्या घट रही है अपने आप तो ये प्रभु का आदेश नहीं है प्रभु कह रहे हैं कि वृद्ध हो गए हो अब संख्या अल्प करो तुम तो शुद्ध देव हो साधन का आग्रह क्यों कर रहे हो तुम्हारा देव तो सिद्ध हो गया है साधन का आग्रह क्यों कर रहे हो संसार का निस्तार करने के लिए तुम्हारा अवतार हुआ है नाम की महिमा का प्रचार कर रहे हो इसलिए अबे अल्प संख्या परि करो संकीर्तन अब संख्या जप इसको थोड़ा कर दो और संख्या अल्पसंख्या करके संकीर्तन करो हरदास कहे सुन मोर सत्य निवेदन कि मारे आपकी ये बात नहीं मानूंगा कभी कभी ठाकुर की बात को भी भक्तगण ताल देते हैं मारे प्रभो आपसे मैं सत्य निवेदन कह रहा हूं कि हीन जाति से जन्म मोर मिंत कलेवर मेरा हीन जाति में जन्म हुआ मेरा शरीर परम निंदनीय है यवन में मैं पाला गया हूं। यवन में मेरा जन्म हुआ हीन कर्म अधम पामर और मैंने सदा हीन कर्म ही किए हैं सदा पामर हूं जो परम उच्च है वो अपने आप को परम पावन कह रहा है पर प्राय ये प्रश्न कहीं आता रहता है कि भाई श्री प्रियालाल की मधुर लीला परम परम गूढ़ है हमारा चित्र तो अभी शुद्ध नहीं है क्या हम उन लीलाओं को श्रवण करें रस की लीलाओं को महापुरुषों की जो रसमई बाणी है उस बाणी को सुनने का क्या हमको अधिकार है कुछ लोग कहते हैं ना मत सुनो अभी तुम्हारा अधिकार नहीं है चित्र शुद्ध नहीं है पर वैष्णव जनों का शिष्टाचार ये रहा कि यदि तीन शर्त कोई व्यक्ति पालन करता है और भले उसका चित्त शुद्ध नहीं है तब भी उसे रस कथा श्रवण करने का अधिकार है यदि अधिकार को देखते हुए डोलेंगे कि चित्त शुद्ध हो जाएगा तब तो एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं मिलेगा जो ये कहे कि मैं अधिकारी हूं कृष्ण कथा का सुनने वाला एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं मिलेगा जितने भी महापुरुष हैं वे सब झीलते हुए ही दिखे रोते हुए दिखे कि हाय चित्त शुद्ध नहीं है चित्त शुद्ध नहीं है स्वयं श्री महाप्रभु आप ये कह रहे हैं आय नंद तनुष किंकर विश्व में महान बोधाओ कृपयाद जैसे धूलि सदृश भी चिंत लोग महाप्रभु जैसे व्यक्ति कह रहे हैं पथतम माम विश्व में महान तो ये कहने वाला तो कोई मिलेगा नहीं वैष्णव में जो ये कहे कि मैं अधिकारी हूं इस रस का सब यही कह रहे हैं हम हम अधिकारी नहीं हैं बड़े से बड़े यही कह रहे हैं ज्ञान मार्ग में और भक्त मार्ग में यही अंतर है कि ज्ञानी के लिए कहा गया कि अनुभूते अभावे भी ब्रह्मास्मिक विभावे क्यों उसे हम ब्रह्मास्मि मैं ब्रह्म हूं यह अनुभूति नहीं है फिर भी वो ढोल पीट पीट करके कहता है बार बार विचार करता है और कहता है कि अहम ब्रह्मास्मि, सो हम सो हम शिवो हम वैष्णव कभी ऐसा नहीं करते हैं तो वहां पर ज्ञान मार्ग में अनुभूति का अभाव होने पर भी ब्रह्मास्मित विभावित मैं ब्रह्म हूं यह विचार करना चाहिए कि जो परोक्ष वस्तु है वो भी विचार करने पर ध्यान करने पर जब आंखों के सामने स्वप्न में आ जाती है तो जो वस्तु नित्य सिद्ध है उस ब्रह्म के विषय में यदि हम ये कहें कि अहम ब्रह्माष्टी ज्ञानी कहे तो वो उसको ऐसा करना चाहिए वो करने का अधिकारी है परंतु वैष्णव उनमें जो जो भक्ति भरती है तो, तो दीनता आती है इसलिए वैष्णव कभी भी ये नहीं कहते हैं कहते हैं कि हम अनधिकारी हैं इस रस के भक्ति के अनधिकारी हैं फिर भी रस कथा रसिक जन सुनते हैं भक्तिम पराम भगवत पृथ्वी काम हृद्रोमाश् नीरा पराभक्ति को प्रा, प्राप्त करके फिर कामना वासनाएं धीरे धीरे दूर होती है पराभक्ति पहले प्राप्त हो जाती है कामना वासनाएं बाद में दूर होती रहती है इसका भाव यही है कि यदि भक्ति के हृदय में तीन शर्तें पूरी कर रहा है तो उसे रस कथा श्रवण करने का अधिकार है पहली जो बात है वो है उसके हृदय में लोभ होना चाहिए तो रस कथा सुने भले चित्त मेला है परंतु इस बात का लोभ है कि आहा जैसे श्री रूप मंजिरी जी श्याम सुंदर की प्रियालाल की सेवा कर रही हैं इस तरह से मैं भी सेवा करूं, रहा मुझे सेवा मुझे सुख मिले मुझे श्री प्रिया लाल की जो छल रहित तो स्वार्थ की गंध भी रहित नहीं है जिसमें ऐसी जो प्रीति है उस प्रीति का आस्वादन करने का सौभाग्य मिले ये यदि लो है पहली शर्त लो तो उसे रस कथा सुनने का अधिकार दूसरा नंबर दो क्यों उसने आनवत्य ग्रहण किया हुआ है श्री गुरुदेव का और गुरुदेव के माध्यम से ठाकुर का आनुगत्य, धाम का आनुगत्य, नाम का आनुगत्य इन तीन आनगृत्यों को ग्रहण कर लिया है तो आनुगत्य ग्रहण करने पर उसको रसकथा श्रवण करने का अधिकार मिल जाएगा और तीसरी बात उसके हृदय में यदि निज अभिमान का बीज विराजमान हो गया कि मैं किशोरी जी की दासी यह अभिमान आ गया स्वरूप कोटि का अभिमान उसको आ गया है और यदि उसका कार्यकोटि का जो अभिमान है माया के कार्यकोटि का जो अभिमान है कि मैं ब्राह्मण हूं मैं क्षत्रिय हूं मैं ईश्वर मैं वृद्ध हूं मैं स्त्री हूं मैं पुरुष हूं मैं इस पथ पर हूं यह कार्यकोटि का यदि अभिमान है तो अभी भले वो कार्यकोट का अनुमान बना रहे परंतु तो यदि उसके हृदय में भगवत सेवा का स्वरूप का अनुमान आ गया है कि मैं किशोरी जी की दासी हूं यह स्वरूप की उसको कहीं स्फूर्ति हो गई है तो लीला कथा श्रवण करने का उसको अधिकार है तो तीन शर्त मैं श्री किशोरी जी की दासियों की तरह सहचरियों की तरह से श्री प्रिया लाल की सेवा करूं ये है यदि रसिक जनों का अनुगति उसने ग्रहण कर लिया है और उसको अंतचि देह में अभिमान की प्राप्ति हो गई है कि मेरा अपने स्वरूप का अभिमान है कि मैं किशोरी जी की दासी हूं ये तीन वस्तु हैं तो भले अभी चित्त शुद्ध नहीं हुआ है पवित्र नहीं हुआ है तब भी उसको कृष्ण कथा श्रवण करने का रसकथा श्रवण करने का अधिकार को एक स्वभाव है कि वे सर्वदा सर्वदा अपने आप को दीन करके ही मानते हैं तो हरदास ठाकुर जो नामाचार्य होकर के विराजमान जो ब्रह्मा जी के अवतार होकर के विराजमान है श्री गौरव नाम और वे हरदास ठाकुर ये कह रहे हैं कि हीन जाति से जन्म मोड़ ये दीनता उनकी भक्ति को बढ़ाने वाली है के मेरा हीन जाति में जन्म हुआ है मो निंद कलेवर मेरा कलेवर अत्यंत अत्यंत निंद है ये आठ धातुओं से बना हुआ कर्मिट भस्म तीन ही शरीर की संज्ञा होने वाली हैं, यदि कहीं बंद रह गया तो इसमें कीड़े पड़ जाएंगे यदि किसी हिंस पशु ने इसको खा लिया तो ये बिष्टा बन जाएगा और यदि चार जनों ने घाट किनारे इसको पहुंचा दिया और फूंक दिया तो ये चार मुट्ठी राख हो जाएगी तो ये जो शरीर है ये हिंस निंद कलेवर निंद कलेवर है और इस निंदनीय कलेवर की केवल तीन ही अंत में संज्ञा होने वाली है या तो कीड़ा या बिष्टा या भस्म ये तीन संज्ञा ही शरीर की होने वाली है तीन से चौथी संज्ञा नहीं होने वाली हाय मैं हीन कर्म रह हूं विषयों के कर्मों में ही निरंतर निरंतर आ सकते हूं अधम पामर अत्यंत अत्यंत अधम हूं जो उद्देश्य मुझे दिया गया जिस उद्देश्य से शरीर दिया गया उसका मैं प्रयोग नहीं कर रहा हूं पामर हूं पामर उसे कहेंगे कि जो कार्य के लिए कोई कार्य दिया जाए वो कार्य न करे और विपरीत कार्य करे तो बंधन करने वाले कार्यों को ही मैं कर रहा हूं अस्पृश्य अदृश्य मोरे अंगीकार कोयला मेरे शरीर के यवन को जो अस्पृश्य था ऐसे जिसका दर्शन भी नहीं करना चाहिए था अदृश्य था मैंने जिसका दर्शन करना भी पाप बताया गया ऐसे मेरा आपने मुझे अंगीकार किया रवते काले मोर बैकुंठे चढ़ाएला और आपने रौर नरक से मुझे निकाला और मुझे बैकुंठ पहुंचा दिया बैकुंठ की ओर चढ़ाया है आप स्वतंत्र ईश्वर हो स्वेच्छा हो जगत को नचारे हो जैसे तुम्हारी इच्छा हो रही है इसलिए आपने कर्तुमा करतुम अनुस्था करतुम स्वरूप को दिखाते हुए मुझे अपना लिया और मुझे श्री गोविंद चरण प्राप्त करने का सर्वोच्च सर्वोच्च जो स्थान है उसमें पहुंचाने का मार्ग दिखा दिया कि ये मार्ग है इसलिए अनेक नचाइले मोर प्रसाद कौरिया आपने मुझे अनेक प्रकार से नचाया है आपकी कृपा से अनेक प्रकार से मैं नाचा हूं विपरे श्राद्ध पात्र खाई हाय हाय श्री अद्वैताचार्य उनके वे ब्राह्मणों में मोहत्मण ही है अद्वैताचार्य और अद्वैताचार्य अपने पिता का जिस समय श्राद्ध करने के लिए बैठे उस समय चटका श्राद्ध का जो पात्र था उस श्राद्ध के पात्र को हरिदास ठाकुर को दे दिया श्री अद्वैताचार्य के चरित्र में आता है कि अद्विताचार्य के पिता का श्राद्ध है और श्राद्ध में चट कर रहे हैं वे और श्राद्ध का जो पात्र है जो निमंत्रित ब्राह्मण को देना था और उसी समय श्री हरदास ठाकुर आ गए और इन्होंने उस पात्र को उठा करके श्री हरदास ठाकुर को दे दिया और हरदास ठाकुर को भोजन करा दिया जितने भी ब्राह्मण सब चौक गए गुस्सा हो गए कि हूं श्राद्ध का पात्र कहीं यवन को दिया जाता है तुमने यवन जाति में जन्म लेने वाले हरदास ठाकुर को श्राद्ध का पात्र दे दिया उचित नहीं किया परंतु श्री अद्विताचार्य कह रहे हैं जो कितने बड़े ज्ञानी नैयायिक भी हैं व्याकरण साहित्य सारे तंत्र शास्त्र को जानने वाले भी श्री हरदास ठाकुर कह रहे हैं श्री अद्वित आचार्य कह रहे हैं कि एक वैष्णव की सेवा करने पर जो फल की प्राप्ति होती है कोट कोट ब्राह्मण श्रोत्रीय ब्राह्मण को भी भोजन कराने पर वो फल की प्राप्ति नहीं होती है बोल वैष्णव भगवान की जय वैष्णव को प्रसाद पवाने पर वैष्णवों की सेवा करने पर जो फल की प्राप्ति होती है उस फल की तुलना टि कोट, जो ब्राह्मण है उन ब्राह्मणों को भी कराने पर श्रोत्री ब्राह्मणों को भी भोजन कराने पर वो नहीं होती है जन्मना जायते जंतु संस्कारा द्विज उच्यते वेदा भवती वेदज्ञा और त्रिवृत श्रोत्री उच्चते जन्म से केवल जन्म का ब्राह्मण कहलाएगा जंतु मात्र कहलाएगा संस्कार से उसका दोबारा जन्म होगा द्विज कहलाएगा और यज्ञ जो है उनके द्वारा वह कहीं विप्र होकर के विराजमान होगा परंतु तीनों से जो युक्त हो तीनों युक्त से युक्त हो उच्च कुल में माता पिता के अनुग्रह से उसको जन्म भी मिला हो सुंदर संस्कार भी मिले हो और स्वयं ने भी उसने यज्ञ किया है तीनों से युक्त है तो उसका नाम श्रोत्री है तो कोट श्रोत्री ब्राह्मणों को भी भोजन कराने पर जो सुख नहीं मिलता है वह सुख मिलता है वह फल मिलता है एक वैष्णव को भोजन कराने में तो ये जाते हैं तो जाओ ब्राह्मण सारे ब्राह्मण लौट गए परंतु श्री हरिदास ठाकुर को श्री अद्वैताचार्य ने श्राद्ध का पात्र समाप्त प्रदान कर दिया और उनको बैठा करके आदर पूर्वक भोजन कराया तो विपरीत श्राद्ध पात्र खाएलो मृ हो मृच होकर के मैंने ब्राह्मण के श्राद्ध पात्र को भी खाया इतना मुझे सम्मान दिया गया हे प्रभु एक बांछा हय मोर बहुत दिन हईते मेरे हृदय में एक बांछा बहुत दिन से है लीला संबोध तुम मोर चित चित मुझे दिख रहा है लक्षण अब ब्रह्मा तो सर्वज्ञ विधाता है ब्रह्मा की स्वरूप कहेंगे यह मुझे एक बात भास रही है कि आप जल्दी ही लीला का संबरण करोगे ये मुझे दिख रही है लीला संबोध तुम्हें मोर हित अब आप, आप ज्यादा यहाँ पर जो काम करना था वो आपने कर दिया है जो प्रेम दान करना था वो कर दिया है लीला का संबरण करना चाहोगे प्रभु मैं सही लीला प्रभु मोरे कभी न दिखाएगा उस लीला का मुझे कभी दर्शन न कराना मैं ये नहीं चाहता हूं कि मैं जिंदा रहूं और उस समय आप अपनी लीला का संबरण कर ले मैं उस व्योग को देखना नहीं चाहती चाहता हूं इसलिए आप आगे मोर शरीर पाड़ी बाहर आपसे एक प्रार्थना है कि अपने आगे ही आपकी प्रकट लीला जब तक बिराजमान है तब तक ही मैं उसके पहले मेरा ये शरीर छूट जाए ऐसी कथा हृदय धर्म तुम्हारे कमल चरण तुम्हारे चरण कमलों को अपने हृदय में मैं धारण करूं और नए नए देखू तोमार चंद्र भदन आपके चंद्र वदन को नेत्र से देखू जो वहा उच्चारण तोमार कृष्ण चैतन्य नाम जिहा आपके कृष्ण चैतन्य नाम का उच्चारण करू मत मोह छा छात्र पढ़ा ये मेरी इच्छा है कि ऐसा कहते हुए मैं अपने पुराणों को त्याग करूं श्री हरदास ठाकुर ने जन्म भारू हरि कृष्ण मंत्र का जप किया परंतु तो प्राणोत्सर्ग के समय श्री कृष्ण चैतन्य कह करके प्राणों का तो उत्सर्ग किया श्री हरिराज ठाकुर की जय माने श्री राधा कृष्ण के भी मिलन विलास का जो प्रत्यक्ष स्वरूप है प्रेम विलास व्यवर्त का जो मूर्तिमान स्वरूप है वो मूर्तमान स्वरूप है श्री महाप्रभु कृष्ण चैतन्य महाप्रभु तो जन्म भर पर राधा कृष्ण की मिलन लीला का ध्यान किया और उस मिलन लीला का परिपाक का जो स्वरूप है उस स्वरूप का श्री कृष्ण चीतन ने उनके नाम का उच्चारण करते हुए हरदास ठाकुर ने प्राणों का त्याग किया तो कृष्ण चैतन्य कोई सामूहिक कोई सामान्य नाम नहीं है कृष्ण चीतन ने तो सीधा सीधा कृष्ण चैतन्य का सीधा सीधा अर्थ तो होगा परिणाम में जो अर्थ तो होगा वो होगा प्रेम विलास विवर्थ प्रियालाल के प्रेम विलास में सेवा की पराकाष्ठा प्रेम विलास का मतलब है प्रेम के द्वारा की गई सेवा सेवा की पराकाष्ठा उसका नाम है विवर्त विवर्त का तात्पर्य है पराकाष्ठा तो प्रेम विलास विवर्त प्रेम में किया गया जो विलास में चेष्टा उस चेष्टा का जो परम पराकाष्ठा है उस परम पराकाष्ठा रूप अर्थात सेवा में परम सुख की प्राप्ति वह परम सुख की प्राप्ति वही श्रीमंत महाप्रभु का स्वरूप है जिस स्वरूप में श्री महाप्रभु श्री राधा कृष्ण दोनों अपने अपने स्वरूप को भी भूल जाए वो रमन है मैं रमणी हूं ये भाव भी जहां पर न रहे ऐसा प्रेम का जो परम आनंद सेवा में परम सुख की प्राप्ति और जहां सेवा के सुख को लिया जाए शरीर कहीं बीच में नहीं है शरीर का सुख नहीं है सेवा का सुख है शरीर केवल माध्यम है सेवा का जो सुख है वो सेवा सुख सुखता परम परम आस्वादन करते हुए विराजमान है तो काम का तो वहां स्पर्श नहीं है नुकुंज में शिव की नुकुंज में वहां पर सेवा ही सबसे बड़ा सुख है और सेवा की जो पराकाष्ठा है उस सेवा की परकाष्ठा में नित्य नूतनता वहां पर विराजमान है शरीर का जहां सुख होता है वहां सुख की पराकाष्ठा होने पर समाप्ति हो जाती पर तो जहां सेवा में अभिलाषा है वहां पर तो मिलत मिलत मिलवो वो चाहे मिले मिलन की भूल मिल रहे हैं मिल रहे हैं और मिलना चाहते हैं और मिलते मिलते ही भूल जाए और ये लगे अरे अभी अभी तो प्यारे पधारे हैं उनकी अभी सेवा करनी है अभी अभी तो प्रिया पधारी है उनकी सेवा करनी है तो जहां शरीर कहीं बीच में है ही नहीं केवल रस ही रस की सेवा करते हुए विराजमान है वो जो विवर्त स्वरूप है वो स्वरूप श्री महाप्रभु का है जो एपिटोम है वो श्रीमद महाप्रभु का रस का स्वरूप होकर के विराजमान है वो स्वरूप आज मैंने देखा तो मैं ये चाह रहा हूं कि कृष्ण चैतन्य नाम ग्रहण कर जिहां पर कृष्ण चैतन्य नाम हो नैनो के आगे प्रेम विलास विवर्थ मूर्ति युगल सरकार जहां मिलन कर रहे हैं ऐसे निवृत कुंज रूप श्रीमंत महाप्रभु हो महाप्रभु का स्वरूप निकुंज की बा हल्ला है परंतु निकुंज का साक्षात नृतन निकुंज का स्वरूप कौन है श्रीमत महाप्रभु जहां रोम रोम परस्पर प्रिया लाल के मिले इसलिए निकुंज का जो स्वरूप है वो नृतन निकुंज का स्वरूप श्रीमंत महाप्रभु है तो नेत्र में नृत स्वरूप आपका दर्शन करूं और हृदय में तुम्हारे चरण कमलों को धारण करूं दासी बनकर के आपकी सेवा करता रहूं ये कहने का मतलब है ऐसे आपके सामने मेरा ये शरीर छूट जाए ये जो पांच भौतिक शरीर है अष्ट धातु का बना हुआ जो शरीर है या अष्ट धातुक स्वरूप या सात धातुक स्वरूप अष्ट धातु स्वरूप या आपके सामने मेरा छूट जाए ऐसे आप कृपा कर और अंत जो स्वरूप है वह अंत चिंतित स्वरूप पांच भौतिक नहीं बल्कि चिंत स्वरूप को धारण करके आपकी सेवा ये मेरे करता कर तो निष्कर्ष की बात यह हुई कि यहां अंत स्वरूप से मैं प्रियालाल की रूप माधुरी का दर्शन करता हूं ठीक है परंतु या पांच भौतिक शरीर तो मेरा गिर जाए और अंत जो स्वरूप है वह चिन्मय स्वरूप के पासद स्वरूप के साथ में मिलकर के एक हो जाए और उस समय मैं आपकी सेवा करूं देह गिरते समय हृदय में आपके चरण कमल रहें नेत्रों के आगे आपका जो निवृत्त निकुंज स्वरूप वो निवृत्त निकुंज स्वरूप जहा मिल रहे हैं ऐसा जो स्वरूप साक्षात रूप से विराजमान है निविड़तम जिसमें मिलन प्राप्त है ऐसे स्वरूप का दर्शन करूं नुकुंज में भी निविड़ मिलन तो है परंतु तो निविड़तम मिलन नहीं है वहां पर मुखारविंद प्रिया जी और श्री लाल जी इनके दो रहेंगे नेत्र चार रहेंगे नासका दो रहेंगे कान दो रहेंगे भुजाएं चार रहेंगे वक्षस्थल दो रहेंगे चरण चार रहेंगे मिलते हुए भी एक दूसरे के साथ में लिपटे हुए होने पर भी वहां पर निवृत् होने पर भी कहीं विराजमान तो रहेगा परंतु श्री महाप्रभु में मिलन इतना गाय होकर के विराजमान है कि रोम से रोम मिल जाए नैन ही नैन मिल जाए नैन से नैन मिल जाए इसलिए चार नैन नहीं हो वहां पर दो नैन ही हो तो श्री मुकुंज मंदिर में निवृ मिलन है परंतु श्रीमंद महाप्रभु की श्रीअंग रूपी जो अति नूर्गूढ़ निकुंज है उस अति अतिगू निकुंज में श्री प्रियालाल इनका निविड़तम मिलन है ऐसे आपके चरणों को अपने हृदय के ऊपर मैं धारण करूं मंदिर रूप में धारण करूं और जुहा के ऊपर श्री कृष्ण चैतन्य नाम इनका उच्चारण करते हुए मैं विराजमान हूं क्यों कृष्ण चैतन्य में श्री राधा कृष्ण दोनों मिले हुए होकर के विराजमान हैं तो मुख्य उनका कृष्ण चैतन्य नाम हो क्योंकि तो प्रेम विलास विवर्थ का मूर्तमान स्वरूप यदि कहीं है तो वो श्री महाप्रभु हैं विवर्थ के तीन अर्थ विवर्थ का ये अर्थ है आनंद की पराकाष्ठा पराकाष्ठा विवर्थ का दूसरा अर्थ है जहां पर भ्रम उत्पन्न हो जाए प्रियालाल इन दोनों में कौन आ सकते हैं कौन असज्य है ये वेद न रहे ये भ्रम उत्पन्न हो जाए और तीसरा जहां चेष्टाओं में भी अपूर्व परिवर्तन हो जाए श्री कृष्ण आप नायक होकर के विराजमान हैं परंतु महाप्रभु के रूप में वे नायिका बनकर के श्री राधिका बनकर के कह रहे हैं कि आश्लिष्वा पादरता पे नष्टमा अदर्शनाम बर्माताम करुत्वा राधिका भाव धारण करके विराजमान हो जाए तो मेरी इच्छा है कि इस तरह में प्राण का त्याग करूं आपके साक्षात मिलन रूप चरणों को बक्ष स्थल पर धारण करूं आपके नयनों के द्वारा आपके उस प्रेम का दर्शन करूं जुवा आपके नाम का उच्चारण करते हुए हो मोर यही इच्छा यदि तुम्हार कृपा हो आपकी यदि कृपा हो तो मेरी ये इच्छा है ए निवेदन मोर कर दयामय प्रभु ये मेरा जो निवेदन है इसको आप सार्थक करके दिखाएं के अंत नारायण स्मृति ही के मृत्यु के समय आपकी ही स्मृति आपका ही दर्शन मुझे प्राप्त हो जाए ए नीच मोर दे तुम्हारा आगे मेरा ये नीच देह आपके आगे पढ़ा रहे बांछा सिद्धि मोर तो मई तेल लागे ये बांछा की सिद्धि इसकी पूरी पूर्ति करना ये आपके ही हाथ का काम है कोई दूसरा नहीं कर सकता है तो क्या ये इच्छा मेरी पूरी होगी कि वही भाव है कि ये जो दुर्लभ वस्तु तो, ये केवल आप ही कर सकते कर सकते हैं और कोई दूसरा नहीं कर सकता है आपकी इच्छा से क्या ये मेरी इच्छा पूरी होगी प्रभु के हरिदास ये तुम ही मांगे कृष्ण श्री प्रभु कृपा में हरिदास तुम जो मांगोगे कृष्ण तो कृपा हैं, कृष्ण भक्ति की इच्छा अवश्य पूरी करेंगे किंतु हमारी ये कि तोमा लाया, तुम योग्य नाओ हमारे क्षण या एक बात ध्यान रखो तुम अमार ये किसी सुख सब तो मोया कि जो कुछ भी मेरे सुख हैं उनको मैं तुमको देना चाहता हूं परंतु तो तुम योग्य नहीं जाओ हमारे छाणिया ये तुम्हारे लिए योग्य नहीं है कि तुम मुझे छोड़ करके जाओ माप्रभु ऐसा कह रहे हैं तो मेरे जो कुछ भी सुख हैं हरदास ने जब ये कहा तो महाप्रभु कह रहे हैं मेरे जो कुछ भी सुख हैं वो सब तुम्हारे द्वारा ही मुझे प्रदान किए गए हैं और तुम मुझे छोड़ करके जाना चाहते हो ये तुम्हारे लिए उचित नहीं है चरण धर कहे हरिदास ना करो माया हरदास ने हर महाप्रभु के चरण पकड़ लिए और चरण करके कह रहे महाराज माया फैलाइए मत ये कह करके कर मत जाओ ये करके माया फैलाइए मत अवश्य प्रभु यही दया हे प्रभु मुझे अधम के लिए दया कीजिए कहीं ऐसा ना हो माया फैला करके आपके बचनों के बहाने बहाना ढूंढ करके मैं कहीं जीवन के संसार के सुखों में फंस जाऊ ऐसा मत कीजिए ये माया फैलाने की जरूरत नहीं है क्योंकि जीव बड़ा कमजोर है हम सभी के जीवों की बात कर रहे हैं और वो कोई कोई कोई ना कोई बहाने के द्वारा माया सेवन करना चाहता है तो हमारे माया फैला दोगे तो हम स्वयं माया में फंस जाएंगे और बहाने से आपका सेवन करने लग जाएंगे इसलिए आप हमारे ऊपर अविशम से कृपा करना मोर श्रोमणि यही महा महाश है तोमार लीला सहाय कोट कोट हॉय मुझसे भी करोड़ों करोड़ अनेक अनेक लोग ऐसे हैं आपके परकरण में जो श्रोमणि होकर के विराजमान हैं हम में तो आपकी सेवा करने की सामर्थ्य क्या है एक से एक आपके सेवक पड़े हुए हैं विराजमान हैं। सो मेरे श्रोमणि जिनके चरणों जिनके मैं वंदना करता हूं जिनको अपने जिनके रज को अपने माथे के ऊपर श्रोमणि के रूप में मैं धारण करता हूं ऐसे आपके अनेक अनेक पड़कर हैं वे आपकी लीला में आपकी सहायता करेंगे लीला सहाय कोर्ट कोर्ट है कोड़ -कोड़ इसे मेरे चले जाने पर भी आपका लीला के आस्वाद में कहीं कोई अंतर नहीं आएगा आमा एक कीट यदि मर गे एक पिपील का मेले पृथ्वी कहा हानि हए अरे हम तो एक कीड़े के समान है अब यदि एक तो तुच्छकी मर जाए तो आपकी लीला में कोई अंतर आ जाएगा क्या एक चीटी यदि मर जाए तो पृथ्वी की क्या कोई हानि हो जाएगी क्या इसलिए मेरे समाप्त तो होने से कोई हानि नहीं होगी श्री महाप्रभु दिखा रहे हैं कि कितनी दीमता दिखा रहे हैं श्री हरदास ठाकुर और अंत में उस लीला में दिखाएंगे कि महाप्रभु श्री हरिदास ठाकुर के देह को छाती से लगा करके वक्षस्थल पर धारण करके नृत्य कर रहे गजब तो ये चीटी नहीं है ये अपने आप दिखा रहे हैं कि कितने बड़े महारत्न हैं जिनको महाप्रभु अपने हृदय में धारण करके नृत्य करेंगे पंथ तो श्री हरदास कह रहे हैं कि अमाहीन एक कीट मैं तो एक कीड़ा हूं यदि मर गिल यदि मर भी जाऊं तो जैसे एक चींटी के मरने से पृथ्वी की कोई हानि नहीं होती है भक्त बत्सल प्रभु तुम्हें मुई भक्ता भास आप तो भक्त बत्सल हैं परंतु मैं तो भक्त भी नहीं हूं भक्त का आभाष मात्र हूं भक्ता भास हूं तो आप तो भक्त भक्तवत्सल हैं और मैं आभाष मात्र भक्तों का आभास मात्र हूं भक्तों जैसा केवल श नाम धारण कर रखा है अवश्य पूरी में प्रभु मोर ए आस हे प्रभु मेरी इस आशा को आप अवश्य ही पूर्ति करेंगे अंत समय में आपकी स्मृति हो जाए ये एकतावन सांक्षाभ्यान स्वधर्म पर निष्ठया जन्म लाभ पर कुंसन अंत नारायण स्मृति शरीर की स्वस्थ अवस्था में किया गया भजन कृत साध्य है वह इंद्रियों के द्वारा करने के कारण साधन कोटि का है कृत साध्या भवे साध्य भावा साधनावेला इंद्रियों के द्वारा जो चेष्टा की जाए और जिनका लक्ष्य प्रेम की प्राप्ति हो ऐसी चेष्टाओं का नाम है साधन भक्ति वे साधन भक्ति मन के द्वारा भी की जा सकती है वाणी के द्वारा भी की जा सकती है और शरीर के द्वारा भी की जा सकती है शरीर की चेष्टाएं चाहे वो मन वाणी या शरीर से की गई हैं और उनका लक्ष्य है कहीं भाव की प्राप्ति प्रेम की प्राप्ति ये उनका लक्ष्य है कृत साध्या भावे, साध्य भावा, साध्य है भाव की प्राप्ति उसका नाम है साधन भक्ति तो परंतु मृत्यु के समय जो हरिनाम आएंगे उस समय तो हमारी इंद्रियों में दम दम है नहीं सारी इंद्रिया कफवात पित्त इनकी विषमता से अवरुद्ध हो जाएंगी ऐसी स्थिति में यदि उस समय नाम श्रवण किया जाएगा यदि उस समय नाम का उच्चारण किया जाएगा तो श्री हरिनाम ने यदि कृपा की है तो वे जिवा के ऊपर उदय होंगे वे कान के विषय बनेंगे और यदि किसी ने के ऊपर हरिनाम की कृपा नहीं है तो मृत्यु के समय भी श्री हरिम उसके सामने उदय नहीं होंगे तो मृत्यु के समय जो हरिनाम आते हैं वे शुद्ध स्वरूप है नाम का वे कृपा में स्वरूप है और कृपा में स्वरूप के द्वारा जीव के ऊपर वे उदय हो रहे हैं जिस समय सारी नारियां अवरुद्ध हो रही है उस समय श्री हरिनाम कृपा के कारण जीव के ऊपर उदय हो रही है इसलिए वो नाम का कृपा में स्वरूप है सिद्ध स्वरूप है जो साधन अवस्था में नाम किया जा रहा है वह साधन है साध्य है उसका लक्ष्य भाव प्रेम की प्राप्ति है। तो यहाँ पर हरि नाम से प्रार्थना कर रहे हैं कि हे हरि नाम आप कब मेरी जीव के ऊपर अनुभाव रूप में प्रकट होंगे ये मेरे ऊपर कृपा करें अनुहार का तात्पर्य है विरह की आह के रूप में और मिलन में आनंद के शीतकार के रूप में श्री हरिनाम प्रकट हो अभी साधन के रूप में हरिनाम नहीं बल्कि विरह में चीतकार के रूप में आह के रूप में और मिलन में आनंद के शीतकाल के रूप में श्री हरिनाम प्रकट हो वो हरिनाम का सिद्ध स्वरूप है इंद्रियों से लिया नहीं जाए नाम बल्कि इंद्रियों में स्वाभाविक रूप में नाम में इंद्रियों की प्रवृत्ति हो जाए जहां पर स्वारस की इंद्रियों में प्रवृत्ति हो जाए उसका नाम है प्रेम जहां इंद्रियों को लगाया जा रहा है उसका नाम है साधन तो सत्व एवं एक मनसा वृत्ति स्वाभाविक ही या मन की स्वाभाविक रूप में यदि वृत्ति रही है तो हरनाम मृत्यु के समय कृपा करके अपने आप उदित तो होंगे और यदि श्री हरनाम में स्वाभाविक प्रवृत्ति नहीं है तो हरिमकार को कृपा करने लगे इसलिए जन्म भर श्री हरनाम का इंद्रियों के द्वारा जप करें जप करते करते मन की स्वाभाविक प्रति लग जाएगी तो प्रेम का आस्वादन इस जीवन में प्राप्त होगा जब आस्वादन करने वाली इंद्रियां निश्चेष हो जाएंगी और काम करना बंद कर देंगे मृत्यु के पूर्व क्षणों में उस समय भी श्री हरिम कृपा करके जो के ऊपर उदय होंगे वो श्री हरिनाम का कृपा में स्वरूप होगा तो हर के तीन स्वरूप हुए कृपा में स्वरूप तो है ही सदा ही कृपा में है पंत इंद्रियों के द्वारा नाम लिया जा रहा है स्वरूप है साधन स्वरूप इंद्रियों में नाम स्वाभाविक रूप में प्रकट हो रहे हैं वह है उनका सिद्ध स्वरूप और सिद्ध कृपा में जो स्वरूप है वह है कि श्री नाम जिह्वा के ऊपर स्वाभाविक रूप में असमर्थ होने पर भी उदय हो यह है उनका सिद्ध कृपा में स्वरूप तो साधन स्वरूप सिद्ध स्वरूप और सिद्ध स्वरूप ये तीन स्वरूप जो हैं वो श्री हरि नाम के अपरूप से विराजमान श्री हरिदास ठाकुर कह रहे हैं कि आपकी कृपा हो और मृत्यु के समय श्री कृष्ण नाम जुभा के ऊपर आए नयन के सामने आपकी छवि हो और मैं हृदय में आपके चरण कमल का ध्यान करते हुए स्पर्श करते हुए आपके चरणों को हृदय में धारण करूं ऐसी मेरे ऊपर आप कृपा कर इसे ही की कोई कीमत नहीं है आपके पास में मैं तो भक्ता भास मात्र होकर के विराजमान हूं मध्यान्ह प्रभु चलो ना आपने श्री महाप्रभु हरदास से कह कह, कह करके केवल इतना ही कह करके कि मेरा जो कुछ भी सुख है वो देने वाले तुम ही हो तुम चले जाओगे तो फिर मैं कैसे कहूंगा कैसे रहूंगा ये महाप्रभु के वचन थे ये सुख, मैं जो कुछ भी सुख भोग हुआ है तुम्हारे कारण ही है इसलिए हमको छोड़ करके तुमको नहीं जाना चाहिए ये महाप्रभु ने ऊपर से कहा सिद्धांत तो बिल्कुल ठीक है कि मुझे जो कुछ भी सुख है भगवान तो आत्मा राम पूर्ण काम है परंतु भक्तों के सुख के लिए वे सारी वस्तुएं भक्तों की दी हुई उनको ग्रहण करते श्री महाप्रभु ऐसा कह करके और फिर मध्यान्न काल आ गया अपने नियम उनको पूरा करने के लिए श्री महाप्रभु उस समय पढ़ा अपने स्थान पर पढ़ा ईश्वर देख आसी, काली देवे दर्शन श्री हरिदास ठाकुर कह रहे हैं बोल आप जगन्नाथ जी का दर्शन करने के लिए पथारे इसके बाद में मुझे दर्शन अवश्य दीजिएगा दर्शन देने के लिए आइए तब महाप्रभु तारे कवि आलिंगन मध्यान्ह कवि थे समुद्र कोलील गमन उस समय श्रीमद महाप्रभु ने श्री हरिदास ठाकुर उनका आलिंगन किया और मध्यान्ह स्नान इत्यादि करने के लिए श्रीमन महाप्रभु समुद्र में पधारे प्रातः ईश्वर देखी सब भक्तों लाया हरदास देखिते आइला आईला तेजिया उस समय प्रातः काल में श्री जगन्नाथ जी का दर्शन करके सब भक्तों को साथ में लेकर के श्रीमन महाप्रभु हरदास ठाकुर के पास में आए और जल्दी से आए देर भी लगाई सबको साथ में लेकर के जल्दी आए हरिदास से मिलने के लिए हरदास आगे आसी दिल दर्शन और हरदास के आगे आकर के दर्शन दिया हरदास बंद प्रभु और वैष्णवगण श्री हरदास ने प्रभु की वंदना की सब लोगों की गण जो है उनकी भी वंदना की है प्रभु कहे हरदास कहो समाचार हरदास कहे प्रभु ये कृपा कह रहे हैं प्रभु हरदास तुम्हारी तबीयत कैसे है कहा समाचार अपने स्वास्थ्य के समाचार मुझे बताओ और श्री हरदास कह रहे हैं प्रभु तुम्हारी कृपा है उस कृपा का मैं अनुभव कर रहा हूं कृपा को सहज करके रख रहा हूं कृपा का अनुभव कर रहा हूं कृपा की प्रतीक्षा करना बड़ी बड़ी बात नहीं है कृपा को सहज पाना ये उससे भी बड़ी बात ठाकुर की कृपा मिले प्रतीक्षा भी करनी चाहिए परंतु कृपा मिलना ही है इसका अनुभव करना ये उससे भी बड़ी बात है इसे ब्रह्मा जी स्तुति करते हुए कह रहे हैं तत्वाम सुणा न तो प्रतीक्ष माण भुंजा ने एवाकृतम विपाकम हृद् बपुर नमस्ते जीवित मुक्ति पदे सदाए भाक या भक्त पदे सदाए भक्त तो मिलेगी, मिलेगी, ये प्रतीक्षा नहीं मिल कृपाई है।, है तो कृपा की समीक्षा करनी है कृपा की प्रतीक्षा नहीं करनी है जब कृपा स्पष्ट रूप से है तो कृपा मिल रही है इसका कहीं अनुभव साधक को करना चाहिए कि मेरे ऊपर कृपा हो रही तो हरदास कह रहे हैं प्रभु जो तुम्हारी कृपा तुम्हारी कृपा ही है अंगन आरंभिल प्रभु महासंकीर्तन उसी समय आंगन में महाप्रभु ने हरदास ठाकुर के आंगन में संकीर्तन प्रारंभ किया बकरेश्वर पंडित कहा नर्तन बकरेश्वर पंडित नृत्य कर रहे हैं स्वरूप गोसाएं आदि जितने भी प्रभु के हैं वे सब हरदास को घेर करके उच्च स्वर से नाम संकीर्तन कर रहे हैं अंतिम क्षणों में यदि ये कृपा मिल जाए तो कितनी बड़ी बात के वैष्णव जन कृपा करके अंतिम क्षणों में नाम संकीर्तन कर रहे हो नाम संकीर्तन करते हुए उनके नाम को श्रवण करते हुए वैष्णवों के संमुख सानिध्य में यदि प्राण का उत्सर्ग हो बहुत तो बड़ी बात ये साक्षात बड़ी कृपा तो आज तो महापुरुषों के में देखा कि अखंड कीर्तन चल रहा है आश्रम में परंतु तो यदि कोई महात्मा का अंतिम क्षण आ रहे हैं तो उस समय कीर्तन को पास में बुला दिया जाए भाई वहां कीर्तन नहीं यहाँ दरवाजे के आगे कीर्तन तब ये अनेक अधिक जगह ऐसा शिष्टाचार देखा गया कि सब पास में आ रहे हैं और उस समय सब कृष्ण कथा कृष्ण नाम उनको ही श्रवण कराए ये अत्यंत अत्यंत कृपा है तो आज हरिदास ठाकुर का कहना क्या अंग आरंभ महाप्रभु संकीर्तन श्री महाप्रभु ने संकीर्तन प्रारंभ किया और हरदास बेड़े कोरे नाम संकीर्तन हरदास को घेर करके सब नाम संकीर्तन कर रहे हैं रामानंद सार्वभौम में ए सभार अग्रते हरिदास गुण प्रभु ला और उस समय श्री महाप्रभु स्वयं श्री हरदास के गुणों का गायन करने लगे श्री रामानंद सार्वभम भट्टाचार्य विराजमान हैं और उनके सामने श्री हरदास के गुणों का श्रीमंत महाप्रभु उस समय गायन कर रहे रही हर है हरिदास गुण कही थे प्रभु हर लंच हरदास के गुणों का गायन करते करते श्री प्रभु जैसे पांच मुख वाले हो गए केवल एक मुख नहीं है पांच मुख वाले हो गए हैं एक एक मुख से जल्दी जल्दी महाप्रभु लीला का गायन कर रहे हैं हरदास के गुणों का गायन कर रहे हैं और उस समय महाप्रभु को बड़ा सुख प्राप्त हो रहा है जैसे कोई पांच मुंह से बोल रहा ऐसा प्रतीति हो रही है हरदास के गुण स्वभाग विस्मित हो न मन हरदास के गुणों को सुनकर के सबका मन अत्यंत अत्यंत विस्मित हो गया है सब उत्कंठा अपूर्व से बढ़ रही है सब भक्त बंदे हरदास हर के चरण और समय सभी भक्त हरदास के चरणों की वंदना कर रहे हैं हरदास जागृत प्रभु ने बसाए निज ने द्विभृंग मुख पद्मे और उस समय हरदास ने श्रीमद महाप्रभु को अपने सामने बैठा लिया के प्रभु और अपने नेत्र रूपी भ्रमर उनको श्री हरदास ने श्री महाप्रभु के मुख चंद्र के ऊपर ही गड़ा दिया है नेत्र द्वी भ्रंग मुख पद्म दिल अपने नेत्र रूपी दोनों को भौरों को श्री महाप्रभु के मुख कमल उनके ऊपर भी दिया है स्व हृदय आनी धारल प्रभुर चरण उस समय श्री प्रभु के चरण धीरे से छू करके अपने हृदय से छुपाई और सब भक्त रेणु मस्तक के भूषण जितने भी भक्तगण हैं उन सबों की चरण रज ली और चरण रज को मस्तक के ऊपर चढ़ाया श्री कृष्ण चैतन्य शब्द बोले बार बार प्रभु मुख माधुरी पिए नेत्र जलधार जब भर तो हरे कृष्ण मंत्र का जप कर रहे हैं और इस समय अंतिम समय में श्री कृष्ण चैतन्य शब्द बोले बार बार श्री कृष्ण चैतन्य श्री कृष्ण चैतन्य जैसे इनके जप का मंत्र ही बदल गया हो बोले तो तो तो तो कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की जय धन्य धन्य श्री कृष्ण चैतन्य शब्द बोले बार बार अब हरे कृष्ण शब्द का प्रयोग नहीं कर रहे हैं श्री कृष्ण चैतन्य शब्द का प्रयोग कर रहे हैं हरिदास ठाकुर बार बार प्रभु मुख माधुरी पिए नेत्र जलधार क्योंकि जो हरे कृष्ण मंत्र है वो ही श्री कृष्ण चैतन्य है हरि और कृष्ण हरा श्री राधारानी और कृष्ण माने आकर्षण करने वाली श्री कृष्ण ये जो हरे कृष्ण मंत्र का रास का जो स्वरूप है कि श्री श्याम सुंदर उनमें श्री प्रिया प्रतीक्षा देख रही हैं श्याम सुंदर के चित्त को हरण करने वाली हैं और श्री कृष्ण बंशी भैया करके प्रियाओं को आकर्षण कर रहे हैं फिर हरे कृष्ण गोपी जब आ गई तो उनके साथ में तेरे वचन कहे करके कि गोपियों लौट जाओ लौट जाओ उनके धैर्य विवेक सबका हरण कर रहे हैं और गोपियों के चित्त को श्री कृष्ण ने आकर्षण कर लिया है इसलिए उनका अपना प्रेम कहीं ना कहीं प्रकट हो रहा है प्रलय गीत में हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण, कृष्ण, कृष्ण, कृष्ण, कृष्ण हरे हरे और समय रास में करते हुए कृष्ण कृष्ण हरे हरे मंडल में कृष्ण और कृष्ण ये दोनों हरी और हरा दोनों आनंद पूर्वक प्रथम रास करते हुए विराजमान है हरे राम जो परम रमणीय होकर के विराजमान और श्री प्रिया जी का हरण करके ले गए हैं अलग और उस समय अभिराम जितनी भी गोपिका गण है उन अभिराम श्री कृष्ण के गुणों का गायन करती हैं हरे राम हरे राम और उस समय श्री श्याम सुंदर जब श्री स्वामी की सखियों को रस का आश्वासन कराने की अभिलाषा हुई उस समय आप अंतरधान हो जाते हैं और शिप्रिया शिवप्रिया व्याकुल हो रही हैं और पुरिया ने जब गायन किया उस समय उनके सामने प्रकट हो गए हरे राम राम राम और हरे राम होकर के शिप्रिया के सामने जब आप छिपने के बाद में दोबारा प्रकट हो गए तब राम राम रास में कभी नृत्य करते हुए घूमर लेते हुए आप विराजमान हैं हरे हरे श्री प्रिया नृत्य करते हुए विराजमान तो जो रास विलास की मधुरतम लीला उस रास विलास की मधुरतम लीला का आस्वादन प्राप्त करते हुए सदा हरे कृष्ण मंत्र का जप कर रहे हैं उस रास का परम परम चमत्कार कहीं प्राप्त होगा वो कहा है श्री नुकुंज मंदिर जहां शिवप्रियालाल मिल रहे हैं और श्री प्रेम विलास विवर्त में मिल होकर के वो ही जो रास विलास है वह रास ही बिलास बन करके जो रास था नृत्य था वही विलास बन करके जहां विराजमान है और उस विलास के ही मूर्तिमान स्वरूप है श्री कृष्ण चैतन्य श्री कृष्ण ये दोनों अपूर्व से विराजमान और जो सखीगण हैं वो उसी का आस्वादन प्राप्त करते हुए विराजमान इसलिए विलास में श्रीमन महाप्रभु और विलास में श्री राधिका और कृष्ण श्री और कृष्ण इनका जो विलास में जो स्वरूप है उस विलास में स्वरूप का प्रेम विलास विवर्त का जैसे ध्यान करते हुए ये श्री कृष्ण चैतन्य शब्द बोले बार बार बार बार कृष्ण चैतन शब्द इसका ही उच्चारण कर रहे है। हैं और सब वक्त पद धूल मस्त के भूषण कृष्ण मुख माधुरी पिए नेत्र जलधार कृष्ण मुख की माधुरी का नयनों के द्वारा निरंतर निरंतर पान कर रहे हैं नेत्रों से सात्विक भाव अश्रु के रूप में न्यारे प्रकट हो रहे हैं अश्रु का प्रकट होना वे अन्य सात्विक भावों का भी क्रम क्रम करके प्रकट होना है तो अन्य सात्विक भाव भी प्रकट हो रहे हैं और श्री कृष्ण चैतन्य शब्द उच्चारण उच्चारणित प्राण कैल उत् हरिदास ठाकुर के जय श्री कृष्ण चैतन्य शब्द का उच्चारण करते हुए श्री हरिदास ठाकुर ने नाम के साथ ही उत्क्रमा नाम के साथ में ही अपने जो लीला में प्रकट देह था उस प्रकट देह का उत्क्रमण कर दिया और श्री प्रियालाल की लीला में विराजमान हो गए तो उत्क्रमण के समय श्री कृष्ण चैतन्य शब्द कौन ही थे कृष्ण चैतन्य शब्द प्रेम विलास विवर्त के ही, उस लीला का प्रेम विलास विवर्त का स्मरण करते हुए श्री नाम के सहित ही उत्क्रमण किया है हर जहाँ समुद्र जल समय महायोगेश्वर प्राय देखे स्वच्छंदे मरण श्री महायोगेश्वर इनमें प्राय इच्छा मृत्यु देखी गई भीष्म का निर्याण इसका प्रमाण होकर के बिराजमान है कि उनको इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त हुआ था तो उनको तो वरदान के कारण इच्छा मृत्यु हुई परंतु यहां पर प्रेम के कारण इच्छा मृत्यु होकर के स्वाभाविक जितनी भी सिद्धियां हैं वे श्री हरिदास ठाकुर को प्राप्त हो रही हैं ष्म निर्याण सभा स्मरण श्री हरदास ठाकुर के उस निर्याण का दर्शन करके सबको भी के भीष्मण का स्मरण हो गया हरे कृष्ण शब्द कोलाहल सब हरे कृष्ण शब्द का कोलाहल कर रहे हैं प्रेमानंद में श्री महाप्रभु उस समय अत्यंत अत्यंत विभवल हो गए हैं हरदास के तनु प्रभु खुद लाइन उठायल हरिदास के शरीर को समय समेश्वरी प्रभु उठा रहे हैं और आंग ने नाचेन प्रभु प्रेमा विष्ट हया श्री महाप्रभु हरिदास के श्रीअंग को उठा करके कितना चिन्मय को है तत्त्वतः तो हरदास का स्वरूप तो भजन करने के कारण स्वयं ही स्पर्श मणि न्याय से जैसे वित तो परकर हैं है स्पर्श मणि न्याय से जैसे चिन्मयता वहां पर प्रकट हो गई लीला में भी दिखा रहे हैं कि मेरा शरीर यवन शरीर है या पंचभौतिक शरीर है या अष्टातुक स्वरूप है परंतु उनका स्वरूप जो भजन करते हैं महापुरुष उनके शरीर चिन्मय हो जाते हैं उनके प्राकृत शरीर की प्राकृतता समाप्त हो जाती है चिन्मयता उनमें उदय हो जाती है तो प्रभु के आवेश आवेश आवेश सर्व सर्वभक्त गण गरे प्रभु का जो आवेश था वो सारे भक्तगणों में भी प्रवेश कर गया है और प्रवेश प्रेमावेश सभी नाचे करे कीर्तन सब लोग प्रेमावेश में कीर्तन करते हुए विराजमान हुए नृत्य प्रभु कईन कथु क्षण इस तरह से कुछ क्षण प्रभु ने नृत्य किया उस समय स्वरूप दामोदर ने सबको सावधान किया और श्री हरिदास ठाकुर उनको विमान के ऊपर चढ़ा करके सब समुद्र लेकर के पधारे और समुद्र लैला गेला तब कीर्तन करिया सब कीर्तन करते हुए हरदास ठाकुर के देह को लेकर के लेकर के समुद्र के किनारे पधारे अग्रे महाप्रभु चौले नृत्य कौरीते कौरी, थे, कौरी थे। आगे महाप्रभु नृत्य करते करते चल रहे हैं और पीछे भक्तेश्वर आदि सब पढ़ा रहे हैं और वहां पर श्री महाप्रभु ने अपने श्रीहस्त से हरदास ठाकुर को समाधि प्रदान की क्योंकि उनका स्वरूप होकर के ही विराजमान था अतः वो पूजनीय होकर के प्राकृतता उसमें है ही नहीं अप्राकृत है और वो देह को कहीं समाधि देकर के सभी पूज पूजनीय स्वरूपों के मध्य में एक पूज्य स्वरूप के रूप में उस समाधि मंदिर को कहीं स्थापित किया श्री हरिदास ठाकुर को समुद्र के किनारे आपने समाधि प्रदान की है श्री हरिदास ठाकुर की जय इस प्रकार आगे फिर श्री हरिदास ठाकुर का जैसे महामहोत्सव मनाएंगे उस महामहोत्सव की लीला का उस लीला का आगे बढ़ करते करती है शिवताय गौर हरी बो ठाकुर की जय शिवृंदावन दिहरी लाल की जय हरिबो गोविंद जय जय गोपाल